अच्छा नीम नीम नीम की की नीम की की चर्चा आप उसमें उसमें एक दो उसमें गाड़ दो उसने में में जिस पेड़ में मरना है जिसकी पांच बार जड़ूड़ा कटली और खेत में भी जड़ कटे हैं उसको बचाने वाला कोई नहीं है नहीं, जो मर्जी डाल लो आप कीड़ा अगर अमरूद में ना लगे इसमें इस कुछ योगदान होगा खड़ी गेरने से कुछ क्या लाभ होता उ, है अमरूद के ऊपर कीड़ा की बात कर रहे हो क्या नीम की खली नीचे डालने से ऊपर कीड़ा आने से कोई संबंध नहीं है अच्छा, अच्छा। नीचे वाले की कीड़े का आपस में कोई संबंध नहीं वैसे नीम की खली डालने से मान लो एक नीम की खली एक का अगर आपने कच्ची कोबर की खाद खेत में डाली है तो उसमें कुछ नुकसानदायक कीट चले जाए है उसमें नीम की खड़ा का फायदा करेगी बाकी नीम का खड़, खड़ी ने सिर्फ खाद का, का काम करना और कोई काम नहीं करना हाँ जी किसी साथी का और कोई प्रश्न हो जी और प्रश्न है किसी साथी का बाकी बागवानी के ऊपर काफी डिस्कस हुआ है और ये असलियत है कि हमारे पास धैर्य की कमी है तो क्योंकि यदि बाग लंबे टाइम चलाना है तो बीज लगा के अपने खेत में ही कलम चलानी पड़ेगी क्योंकि जो भी हम पौधा लेके आते हैं उसकी मुसली कट जाती है तो मूसला जड़ तो उसके नीचे जाती ही नहीं तो साइड साइड में उसकी जड़ फैलती है दूसरा क्या करते हैं कि चार बाय चार का तीन बाय तीन का गड्ढा बनाते हैं वो चारों तरफ की मिट्टी नरम होगी जब वो पौधा दो साल का तीन साल का होता है बारिश के टाइम में थोड़ी सी हवा चल गई तो सारे सारे पेड़ नीचे गिरे कि उसका टाइट मिट्टी में पाएंगे जड़ों का फैलाव नहीं होता तो वो यदि बीज से अपने खेत में लगाया है उसकी जड़ें हैं वो तो दो तीन साल में बहुत ज्यादा फैल जाती है वहां कलम चढ़ाओगे तो वो नहीं फैलेगी वो होता है ना तो खत्म होगा और ना वो गिरेगा बाकी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता भी। जल्दी चाहिए जल्दी पैदावार चाहिए देखो तो उसमें काफी समस्याएं आती है उसका तो अनुभव खुद करना पड़ता है जैसे जगत राम जी कहते हैं भाई प्रयोग और नासमी ने ना अपना हत्या करने हुए हैं ये तो अपने हर खेत की परिस्थिति अलग है हर एरिया की परिस्थितियाँ अलग है मूल सिद्धांत है भी कोई भी पूरी तरह से जानकार नहीं है भी एग्रीकल्चर में पीएचडी करके आते हैं तो उन उन्होंने आज तक किसी चीज़ का समाधान होया हो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाधान किसी चीज़ का नहीं है वो तो आदमी अपने अनुभव से सीखता भी तेरे खेत में कौन सा तरीका लागू हो सके ये तो खुद करना पड़ेगा और किसी साथी का सवाल हो तो साधर आमंत्रित है देखो कीड़े की कीड़ा ना लगे किसी तरीके का मतलब अमरूद में तो उसके लिए क्या क्या स्प्रे और क्या उपर, वो भी बताए देखिए इसके ऊपर देखो सबसे मेन चीज़ आपके बाग में दो चीजें बहुत ज़रूरी हैं एक तो आपकी मिट्टी स्वच्छ जब तक नहीं आप कोई भी क्रॉप करोगे बीमारियाँ आए ही आएंगी इस धरती माँ का स्वास्थ्य सुधार लिया तो सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा आपका इसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप अपनी धरती माँ का स्वास्थ्य सुधारो जब इसका पी और कार्बन दोनों चीज ठीक होंगी ना तो आप कोई भी क्रॉप करोगे नब्बे परसेंट आपकी फसल स्वस्थ होगी ये बात सबसे मेन चीज़ ध्यान में करके चलो आप एक तो किसान और धरती माह का जब तक आप केमिकल यूज करोगे तब तक स्वास्थ्य नहीं सुधर सकता ये भी ध्यान रखना है और दूसरी जो कीटों की बात हो रही है ना प्रकृति ने हर चीज़ को जीवन चक्कर दिया वो अपना जीवन चक्कर जिए जिएगा हम चाहे कितनी कोशिश कर लें उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बस और कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका किसी भी प्रकार का कोई भी कीट हो आप साढ़े तीन फुट नीचे से की मिट्टी ले लो आप अपनी खेत की की मिट्टी और उसमें 100 केजी मिट्टी ले लो साढ़े तीन फुट नीचे से लेनी है साढ़े तीन फुट ऊपर से नहीं लेनी है और एक लीटर अंडी का ऑयल उसमें सूखी मिट्टी में पूरी तरह मिला के आप अपने खेत की मिट्टी में मिक्स करो कोई भी क्रॉप लगाने से पहले उसके बाद में आप अपनी क्रॉप लगाओ चाहे बाग लगाओ साग सब्जियाँ गेहूँ कोई भी क्रॉप लगाओ दूसरी एक महीने तक उसका असर रहता है एक महीने बाद उस मिट्टी को फिर ऐसे ही उस पे फसल पे आप स्प्रे कर दो मिट्टी को छिटक दो मिट्टी सूखी होनी चाहिए उसमें गिल्ली मिट्टी काम नहीं करेगी क्योंकि चिटक नहीं सकते आपकी फसल में कोई कीट पैदा ही नहीं होगा हर महीने अगर आप डालते रहे तो डालने के बाद जब कीट पैदा हो जाता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम अपना पहले उसका एडवांस प्रबंध रखेंगे उसने पनपने ही ना दें जब आपका पनपे ही नहीं तो समस्या नहीं आएगी नहीं। मैं विक्की यादव विलेज बैरमपुर नियर कोसली डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से हूं और मेरा आप मोबाइल नंबर भी ले सकते हो नौ सौ निन्यानवे और मैं सात साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और सबसे मेन चीज मेरी साथ बहुत मोटी प्रॉब्लम है कि मैं पांच हजार टी में पानी में अपनी खेती कर रहा हूं और ये खेती तभी होगी जब आपकी धरती स्वस्थ हो जाएगी धरती स्वस्थ है तो आप कुछ भी लगा दो आंख मींच के सब कुछ होगा